शिव पुराण कैलाश संहिता वामदेव बोले जो प्रणव के वाच्यार्थ प्रणवार के प्रतिपादक प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त तथा प्रणव रूप हैं उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म है जिनका स्वरूप है जो वेदांत का अर्थ करते हैं वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं उन स्क स्वामी को बारम्बार नमस्कार है समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह को नमस्कार है जो स्वयं गुह्य है जिनका रूप गुह्य है तथा तो जो गुह्य शास्त्रों के ज्ञाता हैं उन स्वामी कार्तिकीय को नमस्कार है प्रभो आप अणु से भी अत्यंत अड़ो और महान से भी परम महान हैं कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है आप परमात्म स्वरूप को नमस्कार है आप स्कंदमाता के गर्भ से च्युत हैं स्कंदन गर्भशील स्कलन ही आपका रूप है आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंध स्वामी को सदा नमस्कार है आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं शिव कल्याण देने वाले हैं शिव को प्रिय है तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि हैं आपको नमस्कार है आप गंगा जी के बालक कृतिकाओं के कुमार भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है षडक्षर मंत्र आपका शरीर है आप छह प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं आपका रूप छह मार्गों से परे है आप षडानंद को बारंबार नमस्कार है द्वादशात्मन आपके बारह विशाल नेत्र और बारह उठी हुई भुजाएं हैं उन भुजाओं में आप बारह आयु धारण करते हैं आपको नमस्कार है आप चतुर्भुज रूपधारी शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति कुक्कुट वर और अभय धारण करते हैं आप असुर विदारण देव को नमस्कार है आपका वक्षस्थल राजा वल्ली के कुचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं आपको नमस्कार है ब्रह्मा आदि देवता मुनि और किन्नरगणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है उन आप स्कंध को नमस्कार है देवताओं के निर्मल कीट को विभूषित करने वाली पुष्प मालाओं से आपके मनोहर चरणार की पूजा की जाती है आपको नमस्कार है जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंध स्त्रोत्र का पाठ या श्रवण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है यह स्त्रोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला आयु आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है ओम नमः प्रणवाक्षर बीजा प्रणवाय नमो नव वेदाताय वेदाताय वेदाता विदताय नमो नम नमो गुहायूता गुहासो निहताय गुह्याय गुह्यागम गुष्या विदोणीयसेभ्यं महतोपि महीयसे नम परावरग्याय परमात्मस्व रूपिणे स्कंदय स्कंदय मिहरारुण तेजसे नमो मंदार मंदारन्मुकुटादीभृते सदा शिवशिष्याय शिव से शिवदाय शिव प्रियाय शिवो आनंद नम गांगे नमस्तभ्यम काकेीमते उपुत्रा महते सरकानर सायि कदक्षर शरीराय सदार्थ विधाय तरधद्वातीत रूपा षण्मा नमो नम द्वादात तेराय द्वादशोद्यतवे द्वादात द्वादात्म नमोस्तु चतुर्भुजा शांताय शक्तिटारिणे वरदा भयहस्ताय नमो शुरदिणे गजावल्ली कुिप्त कुकुंकुमकित वसे नमो गजानन देव गजाननांद महिमहिमानतामे ब्रह्मादिदेव वृंदा वृंदकमल कीट विभूषणस्रक पूजाभिराम पद पंकज ते नमोस्त इति स्कव दिव्यं वामदेव भाषि य पठे शृणुिया साति पर महाप्राजुक शिवशक्तिवर्धनम आयुरारोग्यधन कृत्साद सदा